हरिव भोलावृंदावन बिहारी बिहारी भावना सांथ की जय जय की श्री सार कोई कोई जरूरती चलो श्रीमदृंदावन धाम की जय परम पूज्य श्री बड़े बाबा पंडित बाबाजी महाराज की जय श्री श्रीताय गौर हरि गोविंद जय जय गोपाल जय राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राम हा हरि गोविंद जय जय रमन हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राहारि गोविंद जय जय रावन बिहारी लाल की जय ओं नमो भगवती पुराण पुरुषोत्तमाय ॐ जयते पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंद कमल वाग्म मम तम जगत्ति विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षणाक्ष जगद्धा नमा कृदय प्रेरणया प्रवर्ति तो हम बरातल वंदे श्री चैतन्यदेव वंदे हम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू श्री वैष्णवाम श्री साग्रजा सह गण रघुनाथाम सजीव साइतम साजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा श्री सह श्री गणलता श्री श्रीराधा प्राणबंधो चरण केश कमलोशेद्गम्या प्रेम सेवा सेवाचलपर गाइकलभ्या साया प्रथेत मधुना मानसी मनसी मेवाध्व पाथ ब्रृज मन चलत नैतिकौमी नारायण नमस्कृति नरम नरोमी सरस्वतीकता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो कर्माशे हे रूप ऊपुर्गत जनक दयाको हे भट्टू सुसुमते रवनाथ मन्द मते बोलो की नारायण ना परम श्री युगल सरकार की अष्टकालीन सेवा का स्मरण करते हुए श्री मानसी गंगा के सिद्ध कृष्णदास तात्पाद्य पूर्व महापुरुषों के जितने भी स्मरण उन सारे स्मरणों से उन्होंने जो ग्रंथ लिखे थे उन ग्रंथों से मधुरतम पद्यों का संकलन करके और उनके आधार पर आमगत्य के द्वारा श्री अष्टकालीन लीला का स्मरण किया उसी लीला स्मरण के प्रसंग में कई कई महापुरुषों के सुंदर जो काव्य के रत्न हैं उन रत्नों का उन्होंने एक संकलन किया तो वो संकलन ये है भावना सार संग्रह उनकी अपनी भले कृति नहीं है परंतु तो महापुरुषों की कृति का भी अमृत है माखन है निचोल नवनीत जिसमें गौ हरी जिसमें प्रातकालीन लीला का इस समय स्मरण कर रहे माने द्वितीय संग्रह है प्रथम संग्रह में निशांत लीला थी और द्वितीय संग्रह में श्री प्रातकालीन लीला है प्रातः काल लीला के अंतर्गत श्री प्रिया जी को जिस प्रकार श्री मुखरा जी ने श्री जटला जी ने और श्री शामला सखी आदि ने जगाया उस प्रसंग का निरूपण कराए थे तो उधर तो श्री प्रिया जी अपने महलों में जागी हैं और इधर श्री श्याम सुंदर वे भी अपने महलों में जागे हैं क्योंकि श्री पौर्णमासी जी उस समय आई श्री यशोदा और पौर्णमासी ये दोनों की दोनों श्री श्याम सुंदर को जगा चुकी है अब एक श्लोक है पिछले प्रश्न में 101 श्लोक तक कराए थे श्री श्याम सुंदर की जितने भी कुमार दास हैं, माने दास दासीगण जो श्याम सुंदर से बड़ा स्नेह रखते हैं उन्होंने श्यामचंदर के जागने पर आपकी मंगला आरती की है उस मंगला आरती का वर्णन कराए थे सारे सखा अद्भुत अद्भुत जो श्रृंगार है उनको धारण किए हुए ये दास शाम चुंदर के दास है राजकीय दास है वो बालक है तो बालकों में तो वैसे भी सौंदर्य बोध और सुंदर उनका उत्साह ज्यादा दिखता है जो फैशन के प्रति जो आग्रह है वो नवयुवकों में बालकों में स्वाभाविक रूप से अधिक दिखता है इसीलिए अनेक अनेक उत्तम उध उनको मस्तक के ऊपर धारण करके ये आए हुए थे महान गुणों से युक्त है और इन सब दासों ने श्री कृष्ण की प्रात काल सेवा की इतना निरूपण कराए अब एक में श्लोक नुप में निरूपण कर रहे हैं पर्यंकूह्य मणिचतुष्क्रीपाद पीठ महसा बिल्पुष्कुष्क चारूप विष्ट मतहृष गृही चारूपचार मत भेज अमी मिल पर्यंकू श्री श्याम सुंदर आप अव अपने पलंग की पार्टी के ऊपर बैठे और पलंग की पार्टी के ऊपर बैठ के उससे समद उससे उतरे पाठी पर पार्टी पर बैठे चरणों को नीचे लटकाया और लटका करके अब शैया जी से उतर गए पलंग से नीचे उतर गए मणिष चतुष्कम सखा दासों ने एक मणि की जड़ी हुई बड़ी सुंदर चौकी वहां बिछा दी है मैंने स्नान चौकी और दंत धावन की जो चौकी है उसको बिछा दिया अब स्नान लीला प्रारंभ हो रही तो दंत धावन की जो चौकी है उसको बिछा दिया मणुष चतुष्का चतुष्का मन चौकी चार श्री पीठ ये आपके चरणों की चौकी है जो चमक से चमचमा रही है बिलसन बपुष्कम और उसके पादपीठ के ऊपर उस चौकी के ऊपर स्नान की दातुन की जो चौकी है उसके ऊपर विराजमान हुए और बपुष्कम जिनके श्रीअंग चमक रहे हैं अपूर् से शोभा को प्राप्त हो रहे हैं उस स्नान चौकी के ऊपर भी विराजमान चारूप विष्टम अति हृष्ट हृदय वहां पर श्री श्यामचंदर शोभा पूर्वक उपविष्टम विराजमान हो गए हैं चारूपविष्टम और अति हृष्ट हृदय इनके हृदय अत्यंत अत्यंत प्रसन्न है हृष्ट हृदय गृहित चारण सखागण दासगण जो उपचार प्रदान कर रहे हैं उन उपचारों को भी ये ग्रहण कर रहे हैं अर्थात उस समय कोई कुल्ला करने के लिए लोटा में भर के जल लाया है उसको ग्रहण कर रहे हैं कोई दातुन करने के लिए दातुन लेकर के खड़ा है कोई जीभी लेकर के खड़ा हुआ है कोई तौलिया लेकर के खड़ा हुआ है तो समय के अनुसार जो भी उपचार है सामग्री उनको ग्रहण किए हुए हैं, भेज इन दासों ने उन उपचारों को मिलकर के ग्रहण किया है और श्री श्यामचंदर को प्रातः काल के समय समर्पित कर रही हैं किसी के हाथ में तौलिया है किसी के हाथ में जीवी है किसी के हाथ में दर्पण है किसी के हाथ में दातुन है किसी के हाथ में जल की झाड़ी है विमुख जिसमें टोटी है ऐसी टोटी वाली झाभी बिराज तय आहे काम करतले बिना धारा उनके द्वारा दी गई अब ये स्वभाव उत्तर अलंकार है और पूरे दल का जैसा दर्शन कर रहे हैं वैसा वर्णन कर रहे हैं कृष्णांग का ये श्लोक था जिसका संकलन यहां पर संग्रह यहां पर किया गया है। कृष्णानंद कौमडी ये श्री कविक उनका ग्रंथ है गोविंद लीलामृत ये श्री कृष्णदास कवि कृष्ण भावनामृत ये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी का ग्रंथ है बहुत सारे श्लोक श्रीमद भागवत से लिए गए हैं तो ये कई जगह से इकट्ठे किए गए ये संग्रह कई आहेता इन दासों के द्वारा आहतन माने श्री कृष्ण को जो सौंपा गया है जो सामग्री सौंपी गई है कल तले बिन्नधाये धारा श्री श्याम ने अपनी अंजलि बांध करके जल की धारा को टोटी से अपने हाथ में लिया कपूर सौरभ बताम जिसमें कपूर की सुगंध जुड़ी हुई है अतचार वार और जिसमें अत्यंत मीठा सुंदर चार शीतल सहने वाला जल विराजमान है सुगंधित जिसमें जल कपूर इत्यादि से मिश्रित सुंदर जल कुल्ला करने लायक वो विराजमान है गंडूषपूर मुपकृप्त सुखोप जोशम श्री श्याम श्याम सुंदर ने उसे अंजलि में लिया और गंडूषमा ने चुल्लु में लेकर के उसको जो आ, मुख में लिया है और मुख में लेकर के अपने गलवुआ जो है उनको फुला <laughs> कुड़कुड़ करके अपने गलवुआ जो है उन गल गलुआओं को फुला सो गंडूषमा माने जो चुल्लु उस चुल्लु से भरे हुए उपकृत उसको स्वीकार किया और सुखोपजोशम सुखपूर्वक जिसको प्राप्त किया है ऐसे उस जल को लेकर के कृष्ण शरय अभिशेष मुखाब्ज कोशम श्री कृष्ण ने छपका देकर के अपने मुख कोश को उस समय सुंदर धोया बंडूष में लेकर के छपका देकर के मुख को धोया है मुखाब्ज कोशम जो कोश माने मुख कमल यहाँ पर स्वभावक्ति अलंकार है परंतु तो मुख में कहीं कहीं स्फुट अलंकार वो विराजमान है अनुप्रास तो सब जगह मिल जाएगा परंतु तो ये मुख कमल इसमें रूपक अलंकार का मेटाफर का उन्होंने प्रयोग किया है और नहीं तो अनुप्रास वर्ण की समानता जो ध्वनि है वर्ण है उनकी एक मित्रता उनकी हारमोनी सब जगह पूरी तरह से प्राप्त है तो यहां पर मुक मुक्कमल जो है उस मुक, मुक्कमल धोया है आम्रज चारूक्ष्म फिर मुंह को इस प्रकार धो करके, चार मृद सूक्ष्म एक बड़ा सुंदर चार मन सुंदर कोमल और सूक्ष्म जो तोलिया है वो तोलिया लिया माने कपड़ा ही बायल का कपड़ा चार बट आ, बट किया हुआ वो कपड़ा लेकर के आपने आम्र अपने मुख को पहचा तो बास खंडेनो कपड़े के टुक से अर्थात रुमाल से आपने अपने मुख को पहचा है और पाए बदनम निरुपाध हास हा। अपने मुख को भी पोस रहे हैं और हाथ को भी उसी कपड़े से पहच रहे हैं निरुपाधि वो हंस रही है। एक हंसी होती है किसी कारण से और यहाँ पर आपके मुख पर जो हंसी है इस समय वो निरुपाधि है मान उसमें कोई कारण नहीं है बिना उपाधि के ये तो हंसा हुआ चेहरा है इनका इसलिए सदा मुस्कुराई है यदि कोई हंसने का मौका नहीं है हंसने का विषय नहीं है परंतु निरपाद वृदान्त का आपने तो लिया फिर इनको दिया सखाओं को दिया है दासों को दिया है इसी समय तय आहिता उन्हीं दासों में से आपके जो सखागण हैं, उन सखागणों में से दासों में से एक दास ने तय आयतम करतले दंत काष्ठम एक के एक दंत काष्ठ को प्रदान किया है दातून को प्रदान किया है प्रत्यग्रही आपने दातुल ली और मृदिमिष्ठम दासों ने भी दातुन का आगे का जो छोर है उसको थोड़ा सा कूट करके उसको मुलायम बना करके आपको प्रदान किया है तो मृदि जो मृदिमा से मनोहरता से युक्त करके विराजमान है उस दातुन को कूट करके आपको प्रदान किया है लघिष्ठम छोटी सी दातुन जो है बस एक विलस्त की उतनी सी दातुन आपने ली है लखिष्ट जो दातुन है उसको लिया है श्री आ, कहीं प्रातः काल की सेवा में भी बस और कुछ नहीं हो तो अब नित्य दातुन तो होगी नहीं तो वहां पर कहीं दातुन भी रखी जाए जैसे हम अपने वृंदावन में श्री मिथुवन में वहां पे तो दातुन जो है वो दातुन भी प्राप्त होती है हो, और दातुन भी टूटी हुई मिलती है अः कहीं दातुन नहीं हो तो बस तुलसी जी की एक मंजरी उसको कहीं प्रातः काल के समय उस समय सम्ग, स्नान के पहले जरा सा रख दिया जाए कोई भावना हो जाए कि जैसे दातुन कर तो मृदिमनिष्ठम अथो लघिष्टम छोटी सी मृदिमा से युक्त कोमलता से युक्त दंत माने मान्य दातुन उसको रखा गया आहितम सखाओ ने आहितम माने प्रदान की कर्तने माने हाथ में मुर्द दंत मृद कामल जो कि मृदिम माने कोमल थी मृदिमनिष्ठ कोमलता से युक्त थी और अथो लघिष्ठम वो बड़ी नहीं है लघिष्ठ माने छोटी लघिष्ठ और महिष्ठ ये दो चीजें होंगी इसमें लघिष्ट है छोटी कल्प्रुम से मृदनांगुलीयो अलंकृत दीक्षक नेत्रह आलोल कुंडल युगम शनकर्ष कल्प्रुम से मृदुना कल्प वृक्ष के कोमल वृक्ष की कल्प वृक्षी की कोमल वो दातुन है तो बिटपेनो। के जो कल्प्र को कल्पक्ष है उसकी कोमल वो डाली है और वो भी बहुत ज्यादा कड़वी नहीं है वगैरह नीम की दाल नहीं है वो थोड़ी कड़वी लगेगी लाल जी को इसलिए कल्प वृक्ष की मीठी जो बढ़िया दातुन है कोमल वो कोमल दातुन वहां पर लगाए तो कल्प्रिटपेन कल्प वृक्ष के कोमल वृक्ष की महोही रत्नांगूलो महो श्री श्याम सुंदर ने रत्न की अंगूठी भी धारण कर रखी है रत्न की अंगूठी से युक्त आपने उस दातुन को पकड़ा और रत्न की अंगुली के महो भी माने कांति से अलंकृत श्री कृष्ण अलंकृत है दंतावल हर्ष और उस से झर्षो शन कई झर्षो आपने अपने दांतों को धीरे धीरे झर्षो माने घिसा और दांतों को घिस करके फिर दंतावलिन विदीक्षक नेत्र हर्षो कोई सखा दर्पण लेकर के खड़ा हुआ है उसको बुलाते हैं इधर और तो दर्पण में वो दर्पण दिखा रहा है दर्पण में श्री श्याम सुंदर अपनी दात करके देख रहे हैं <laughs> कि चमकी के नहीं <laughs> हाँ भाई परीक्षा तो करनी पड़ेगी <laughs> दांत साफ हुए कि नहीं सर दंतावली में भी अपने दांत जो है उनको भी आप ई करके उस समय देख रहे हैं तो दंतावल स्व उस समय उसके उचित ऐसा करके मुख जो है उनको टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा करके देख रहे हैं कि दांत ठीक से साफ हो गए ना दर, दर, दर्शन करके बेहद वीक्षक नेत्र हर्ष और कि हां बढ़िया चमचमचम चमचमा चम, रहे हैं उस समय नेत्रहर्ष श्री श्याम चंदर के नेत्र में अपूर्व हर्ष विराजमान है आलोल कुंडल युगम और उस समय उनके कुंडल न्यारे हिल रहे हैं शन कई जघर्षो इस प्रकार उस दातुन से आपने शन कई अपने दातों को साथ दिया यही है रागलीला इसीलिए इसको रागलीला कहिए रागलीला का तात्पर्य है कि जहां श्री कृष्ण को नर लीला में देखा जाए उसका नाम है रागमार्ग जहां श्री कृष्ण का पूजन देवलीला में किया जाए उसका नाम है विधि मार्ग विधिमार्ग और रागमार्ग इनका अंतर केवल एक बात से समझा जा सकता है कि यदि कृष्ण देवता रूप में विराजमान हैं और देवता रूप में हम उनकी पूजा कर रहे हैं उसको हम विधि कहें जहां कृष्ण देवता नहीं है बल्कि मनुष्य लीला में विराजमान है और हम उनकी पूजा कर रहे हैं उनकी सेवा कर रहे हैं मनुष्य की जैसी सेवा की जाती है उसका नाम ये है रागमार्ग तो रागमार्ग और विधि मार्ग इनमें अंतर केवल यही है कि विधि मार्ग में है कृष्ण तो उनकी आराधना की जाती है जैसे वे ईश्वर उसको हम विधि मार्ग कहेंगे जहां कृष्ण को मनुष्य समझ करके ही उनकी आराधना की जाए सेवा की जाए उसका नाम है राग मार्ग राग मार्ग से कृष्ण जैसे बसीभूत होते हैं ऐसे विधि मार्ग से बसीभूत नहीं होते श्री शंकराचार्य भगवत पाद का बहुत बड़ा एक योगदान रहा कि उन्होंने बुद्ध भगवान के द्वारा स्थापित जो शून्य था अभाव रूप था उस अभाव रूप पदार्थ को उन्होंने भाव रूप पदार्थ में परिणत किया और यह कहा कि वो ब्रह्म अभाव रूप वो पर जो परतत्व है वो शून्य रूप नहीं है अभाव रूप नहीं है बल्कि वह सर्वाश्रय रूप है तो अभावत्मक जो शून्य था उसको सर्वाश्रय थ के रूप में स्थापित करना यह शंकराचार्य का बहुत बड़ा योगदान है और उसकी उन्होंने स्थापना की कि वो परतत्व संपूर्ण शक्तियों से युक्त है अन्यथा श्री बुद्ध भगवान तो यह कहते रहे कि क्षणिक विज्ञानवाद क्षणिक विज्ञानवाद का मतलब है कि जैसे कोई ये कहे कि हम उसी नदी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं गलत जो नदी जिसमें कल हमने पैर डाला हम एक नदी में दोबारा पैर नहीं डाल सकते हमने जिस नदी में पैर डाला था उतना पानी तो न जाने कितने क्यूसेक पानी भे गया होगा प्रत्येक क्षण नया पानी आ रहा है इसलिए शून्य से ही एक क्षण के लिए जगत सामने आया और दिखा और देखने के बाद में बह गया जैसे नदी की धारा आई सामने दिखी और आगे बढ़ गई ऐसे ही शून्य से आया शून्य में समाप्त हो गया तो बुद्ध भगवान ने क्षणिक विज्ञान बाद यह मध्यम प्रतिपदा प्रतिपदा प्रतिपदा मध्यम प्रतिपदा का तात्पर्य है पहले भी कुछ नहीं था बाद में भी कुछ नहीं था मध्य में ही केवल प्रतीति हो रही है और जो मध्य में प्रती हो रही है इसके द्वारा साधन में भी मध्यमा प्रतिपदा के मार्ग को श्री बुद्ध भगवान ने कहीं उपदेश दिया कि बीणा के तारों को उतना मत खींचो कि वे टूट जाएं बीड़ा के तारों को उतना ढीला भी मत छोड़ो कि वे बजे नहीं उनको एक सीमित मात्रा में ही हम कर सकते हैं तो मध्यम स्वरूप होगा तो वस्तु की प्राप्ति होगी तो भगवान बुद्ध ने भी जब बहुत दिन तक तपस्या की और तपस्या करके वे अत्यंत क्षीर्ण हो गए उस समय देवताओं ने ही सुजाता जो वृक्षकन्या है उस सुजाता वृक्षकन्या को उनके पास में भेजा और सुजाता के द्वारा दी गई खीर उनको श्री गया धाम में जहाँ भगवान बुद्ध को बोध प्राप्त हुआ था वहां गया धाम में उन्होंने उस खीर को खा लिया तो ये माने साधन में भी न बहुत ज्यादा हथियो न बहुत ज्यादा ढिलाई विषय आशक्ति एक मध्यम मार्ग को अपनाया तो साधन में भी मध्यम मार्ग और जो प्रतीति जितनी भी जगत की हो रही है वह भी शून्य से ही उत्पन्न हुआ शून्य कुछ देर के लिए प्रतीति हो रही है अंत में शून्य में ही परिणत हो जाएगा ये मध्यम मार्ग और उनका क्षणिक विज्ञान बाधा एक क्षण के लिए कोई वस्तु दिखी परंतु उनका अंत में कुछ भी नहीं बचेगा शून्य है अभाव है परंतु शंकराचार्य भगत का बड़ा बड़ा योगदान रहा तो शंकर भगवत पाद ने यह कहा कि नहीं जिसको तुम शून्य कहते हो वह सब का आश्रय है और उसमें सारी शक्तियां ब्रह्म में विराजमान है ये बात अलग है कि वह उन शक्तियों का प्रकाशन नहीं कर जब प्रकाशन करेगा तो वो ही परमात्मा रूप में या वह भगवान के रूप में अपने आप को प्रकट कर देगा तो बौद्ध का था शून्यवाद श्री शंकराचार्य ने उसको ही ब्रह्मवाद के रूप में निरूपण किया उसको ही आत्मवाद के रूप में ब्रह्म तत्व के रूप में ब्रह्मवाद के रूप में प्रस्तुत किया परंतु उस ब्रह्मवाद में यदि शक्ति को मान लिया जाए ये मान लिया जाए कि उस वह शक्तियों को प्रकाशित करते हुए विराजमान तो शक्तियों की एक स्थिति है कि शक्ति सर्वदा सर्वदा द्वैत तो को प्रकट करती है शक्ति होगी तो वो अपने आप को अभिव्यक्त करते समय द्वैत तो को स्थापित कर देगी द्वैत को कहीं न कहीं प्रकट कर देगी और द्वैत तो को प्रकट करेगी तो हम ब्रह्म के साथ में एक योगी शंकराचार्य भगवत बात कह रहे हैं वो मिलकर के एक नहीं हो सकता है क्योंकि दृष्टा और दृश्य इनके बीच में दर्शन का पर्दा है दर्शन का पर्दा रहने पर दृष्टा से दृश्य को कुछ न कुछ दूरी रखनी पड़ेगी आठ सेंटीमीटर की दूरी जब तक नहीं होगी तब तक कोई भी वस्तु दिखेगी नहीं एकदम आंख के ऊपर रख दो तो कुछ नहीं दिखेगा आठ सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए तब कोई वस्तु दिखेगी इसलिए द्वैत जो है वो द्वैत की स्थापना शक्ति कर देगी इसलिए शक्ति को मानते तो हैं परंतु शक्ति का प्रकाशन नहीं है उस बुन् में शक्ति का प्रकाशन करने की क्षमता नहीं परंतु वैष्णव आचार्यों ने विशेष रूप से श्री रामानुजी अनूपण किया कि नहीं वो परतत्व सर्वदा सर्वदा विशेषण से युक्त होकर के ही विराजमान है और विशेषण से युक्त होकर के विराजमान है तो जीव जगत और स्वरूप शक्ति ये तीन उसके विशेषण श्री रामानुज भगवान ने ये स्थापन किया कि जीव भी ईश्वर का विशेषण है जगत भी ईश्वर का विशेषण है और बैकुंठ भी भगवान का विशेषण है भगवान इन तीनों से विशिष्ट होकर के ही विराजमान है इसलिए श्री रामानुज भगवान ने उस समय विशिष्टाद्वैत यह सिद्धांत स्थापित किया इसी विशिष्टाद्वैत में भगवान शक्तियों से युक्त होकर के विराजमान अब जब भगवान की आराधना करने के लिए हम बैठेंगे तो हम आराधना दो तरह से कर सकते हैं कहीं श्री कृष्ण को देवलीला में विराजमान देखेंगे तो उसका नाम हो जाएगा वैधि भक्ति और जहां उनको देवलीला में नहीं देखेंगे तो उनका नाम हो जाएगा उसी उपासना पद्धति का नाम हो जाएगा राग भक्ति तो राग भक्ति में श्री कृष्ण को मनुष्य के रूप में देखा जाएगा उस पर तत्व को मनुष्य के रूप में देखा जाएगा तो शून्यवाद शून्यवाद के बाद में शक्ति शक्तिमान जहां एकदम मिले हुए हैं और शक्तियों का प्रकाशन नहीं है वह हो गया केवला द्वैतवाद उस केवला द्वैत बाद में जहां शक्तियों का विस्तार भी प्राप्त है शक्तियों शक्तियां दिख भी रही हैं और शक्तियों का द्वैत प्रकाशन भी हो रहा है वो हो गया सगुण भक्तिवाद सगुण भक्तिवाद जो है उसमें यदि श्री कृष्ण को देवलीला में स्थित माना जाएगा तो उसका नाम होगा बैधि भक्ति और यदि उसको ही हम मनुष्य लीला में विराजमान करेंगे कृष्ण को मनुष्य लीला में देखेंगे तो उसका नाम होगा रागमा और नित्य पर कर आनुगत्य ग्रहण करके जहां विराजमान हुआ जाएगा उसका नाम होगा रागानुगा तो ये पांच चीज हो गई एक हो गया शून्य दूसरा हो गया आश्रय केवलाद्वैत तीसरा हो गया जहां श्री कृष्ण की समाराधना की जा रही है पर कृष्ण की समाराधना करते हुए भी जहां कृष्ण को देवता के रूप में देखा जा रहा है उसका नाम होगा श्री कृष्ण को ब्रह्म और परमात्मा के रूप में देवता के रूप में देखा जा रहा है तो उसका नाम होगा शांत रति पांच प्रकार की रति है शांत दास सक्ष बासल्य और मधुर श्री कृष्ण को ब्रह्म या परमात्मा के रूप में कृष्ण को देखना ये हो गया शांतरति इस शांतरति में भी श्री कृष्ण उनके साथ में प्रीति तो है परंतु तो प्रीति होने पर भी यदि श्री कृष्ण के साथ में कृष्ण को हम देवता मान रहे हैं और देवता के साथ में उनकी विभिन्न शक्ति आयुध उनके वाहन इन सब का हम ध्यान कर रहे हैं उनकी अपूर्व वैभव उसका ध्यान कर रहे हैं और देवता के रूप में वो भी दैवी वैभव के रूप में उनका ध्यान किया जा रहा है और कृष्ण को देवता माना जा रहा है तो उसका नाम हो गया वैधि वैधि उपासना में इसीलिए हर जगह मंत्र का प्रयोग होगा वहां पर उपास्य में और उपासक में कोई अंतर नहीं होगा ऐसे ही अंग न्यास करके प्रायाम करके श्री प्रभु का कहीं ब्रह्म के रूप में जहां चिंतन कृष्ण का होगा तो वो और उनकी शक्तियों का भी निरंतर निरंतर ध्यान किया जाएगा तो उसका नाम हो गया वैधि उपासना परंतु रागन का उपासना में रागमयी उपासना में कृष्ण को मनुष्य ही माना जाएगा तो मनुष्य मानने पर राग, राग भक्ति देवता मानने पर वैवी भक्ति ब्रह्म मानने पर शांत रति भक्ति शांत भक्ति और उनको केवल तत्व मानने पर अद्वैत ज्ञान तत्व ज्ञान या विज्ञान और उनको शून्य मानने पर फिर वो शून्य वाला हो जाएगा शून्य सब तो इस प्रकार शून्य केवल इसके बाद में शांत रति फिर वैधि भक्ति फिर राग भक्ति ये पांच जो कैटेगरीज हैं इन पांच कैटेगरीयों को साधक को लेकर के चलना पड़ेगा तो यहां पर जितने भी ब्रजवासी जन है और ये श्री नंद कन्हैया के जितने भी सेवक हैं नंद भवन के सेवक वे दास दासियों के बालक दास बालक वे श्री कृष्ण को बिल्कुल मनुष्य की तरह से मान रहे हैं और श्री श्यामचंदर भी उस समय अः दलतावलिन भिक्षक नेत्र हर्ष अपनी दंतावली को चमचमाता हुआ देख करके श्री कृष्ण भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं नहीं बढ़िया चमक रहे हैं ऐसे आनंदित हो रहे हैं और आलोल कुंडल बार, बार भंगे माये बदल बदल करके दर्पण में जब अपना मुख देखते हैं तो उनके कुंडल दोनों कुंडल वे भी चंचल हो रहे हैं शन कही इस प्रकार उन्होंने धीरे से झर्षो अपने दंतावली को अंगुष्ठ के रगुस्थ तया मण हेम राजन वलेम वल व्यलखन तांबूल राग परभागवती रस अंगुल के तर्ज निकोर्धतया अंगूठे से लेकर के तर्जनी तक जो चौड़ी है जिसकी लंबाई पूरी अंगुष्ठ से लेकर के और तर्जनी का तर्जनी उंगली जो है वहां तक जिसकी लंबाई है छोटी अंगुल तर्जन क्या माने अंगुल और तर्जनी ये इस तरह से वो गोल है अंगुल और तर्जनी इस प्रकार के आकार को वो प्राप्त करके आकार को प्राप्त करके जो जीवी का वर्णन चल रहा है जीवी कैसी है बोले जो अंगुल और तर्जनी के बराबर विराजमान मान गोल आकार की वो जो विराज विराजमान ये है अंगुष्ठ ये है तर्जनी ये जो है ये है मध्यमा ये जो उंगली है ये है अनामिका और ये है कनिष्ठ ये पांच मूल्य जो है वो पांच उंगलियों के अलग अलग नाम है कनिष्ठ का अनामिका मध्यमा तर्जनी अंगुष्ठ तो अंगुष्ठ तर्जन्य अंगुष्ठ तर्जनिक इनके आकार की जो विराजमान है अर्धतया ऐसी मुड़ी हुई जो आ, सुंदर जीभी है बित्त्या, बित्त्या एक बिलस्त की, की, की मुड़ी हुई है के ऐसी का उसको कहते हैं जीभी बोलचाल की भाषा में तो जीवी जो है उसको आपने ग्रहण की मणि हेम मैया और वो जीभी भी मणि और सोने की बनी हुई है मणि जड़ी हुई सोने की बनी हुई है मणि राज पकड़ जो है हैंडल उसमें राजन मणिंद्र बलियम मणि के सुंदर गंडा उसमें बने हुए हैं नीचे का जो हैंडल का भाग है वो अः मणि सुंदर मणियों के वलय से युक्त होकर के बराजमान है बहुमूल्य मणिया का उसमें गंडा उसमें बने हुए मनोज्ञान उससे व्यलिखन श्री कृष्ण अपनी लालजी अपनी जीव जो है उसको स्वच्छ करते हुए बिराजमान है मनोज्ञान परम मनोज्ञ तांबूल राग परभागति जो जीव कैसी है कैसी है, जिसको व्यलिखन अपनी जीव को माने जीव को स्वच्छ कर हैं, जो जो राग परभाग खाने से जो जीव बहुत ज्यादा लाल हो गई है इसलिए उसकी तांबुल की जो ललोई है उसको दूर करते हुए श्री लाल जी विराजमान हो रहे हैं जीव से बल बिल्कुल एक एक चीज का बिल्कुल ब्योरे बात ये संश्लिष्ट वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है तो तांबुल राग पर भागवती पान खाने से जीव के ऊपर जमी हुई जो पान की लाल परत है उस परत को व्यलिखन दूर करते हुए जीवी से श्री श्यामचंदर विराजमान हो गए हैं रसज्ञा जीव भूयो पयो भी अमल ए बदनम निले फिर श्री श्याम ने पयो भी मैने जल से अमल जल से बदनम निले जो अपने मुख को फिर से धोआ भूयो मारो फिर सखा के हाथ से वही मुखवस्त्र लेकर के रेशमी जो बायल का सुंदर मुखवस्त्र है उस मुख वस्त्र को लेकर के आपने अपने मुख को पहुँचा तो भूयो मार्च मुख को पहुँचा है तब च न चोर विवेजो और उस समय कभी भी पहुंचने में उद्वेग नहीं है बार बार दो तीन बार आराम से उसको पहुंच रहे हैं सरलता से पहुंच रहे हैं नोट विवेजो उद्वेग नहीं है श्री दर्पण कृत समर्पण चार लाक्षी चंचलाक्षी लक्ष्म और फिर दोबारा दर्पण मांगा दर्पण सेवक जो है वो दर्पण लेकर के खड़ा हुआ है श्री दर्पण कृत समर् समर्पण चंचलाक्षी और उस दर्पण में अपनी चंचल आंखें उनको देख रहे हैं मैं बढ़िया लग रहा हूँ ना <laughs> ये अपने आप को सुंदर दिखाना यह एक सहज मनोविज्ञान है प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सुंदर दिखाने का प्रयास करता है और यह चाहता है कि मैं सुंदर दिखूं। ये एक सहज सौंदर्य बोध मानव का मनोविज्ञान है तो उसी मनोविज्ञान में मनुष्य लीला में श्री श्री कृष्ण तो परम सुंदर है ही है फिर भी दिख रहे कहीं अच्छा लग रहा हूं कि नहीं इसलिए श्री दर्पण दर्पण में श्री दर्पण जो है उनमें कृत समर्पण अपनी चंचल अक्षर रूपी लक्ष्मी को समर्पित करते हुए विराजमान श्री दर्पण जो है उसमें अपनी अपने मुक्की अपने नेत्र की लक्ष्मी को समर्पित कर रहे हैं और अपने आप के रूप का दर्शन करके आत्म विमोह होना यह भी मानव मनोविज्ञान का एक सहज रूप है विशेष रूप से दक्षिण भारत का एक नृत्य है मोहिनी अट्टम उस मोहिनी अट्टम की एक विशेषता है कि उसमें नाय अपने रूप का दर्शन करके स्वयं ही विमोहित होती है एक एक चीज का एक एक आभूषण का धारण करेगी और उसकी शोभा का दर्शन करके वह स्वयं ही मोहिनी अट्टम में विशेष रूप से मोहित होती हुई विराजमान तो मोहिनी अट्टम कहीं भाव को प्रकट करके हर्ष रूपी जो भाव है उसको प्रकट करने वाला एक विशेष रूप से आ, उस पर केंद्र वह एक नृत्य है जो कि विशेष रूप से महिला जो नर्तकी है वे ही उसको करती है स्त्री प्रधान स्त्रियों के द्वारा किया गया वह नृत्य है जिसमें एक एक आभूषण की शोभा का दर्शन करके आत्मबिम हो आ, मुझे ध्यान नहीं है ध्यान नहीं आ रहा है परंतु तो मनोविज्ञान में इसको कोई एक भाव कहते हैं ये प्रत्येक में मनोविज्ञान का ही एक भाव है कि अपने रूप को देख करके स्वयं व्यक्ति मोहित हो आत्मविमो की जो प्रवृत्ति है ये मनोविज्ञान की एक भाव की प्रवृत्ति है सबको सब में ये भाव विराजमान इससे अपने सुंदर वस्त्र पहनकर के फैशनेबल वस्त्र पहन करके मैं सबसे कुछ अलग दिखूं कुछ चमकीले ले भड़कीले रंगीन वस्त्र पहनकर के अपने आप को कहीं दिखाने की जो प्रवृत्ति है और उससे मैं अच्छा लग रहा हूं इससे बड़ा आत्म संतोष व्यक्ति को प्राप्त होता है ज्ञान का एक स्वरूप है और यहां पर वो ही श्री मानव मनोवृत्ति उसका बड़ा सुंदर यहां निरूपण किया गया है तो श्री दर्पण समर्पण चंचलाक्षी दर्पण में जिन्होंने अपने चंचल नयनों को ही समर्पित कर दिया है लक्ष्म चकार मुख धावन शुद्ध साक्षी और उन्होंने शिव दर्पण को मुख धावन शुद्धि साक्षी चकार मुख के धोने का मुख की शुद्धि का साक्षी बनाया अः दर्पण तू साक्षी है ना मेरा मुंह साफ हो गया है ना इसका तू साक्षी है ना मेरा मुख जो शुद्ध हो गया है शुद्धि और शोभा इनका दर्पण को उन्होंने साक्षी बनाया तो श्री दर्पण चकार मुख धाम शुद्ध साक्षी दर्पण को उन्होंने मुख्य धोने का और शुद्धि का साक्षी बनाया दर्पण ने गवाही दी कि हा नहीं बिल्कुल इस समय एकदम परफेक्ट तब उनको संतोष हुआ माने बार बार दर्पण देख रहे हैं बार बार अपने दांतों को भी आ करके करके देख रहे हैं घुमा घुमा करके के साफ हो गए हैं ना स्वच्छ हो गए हैं ना जीभ को भी मुख फाड़ करके जीभ को भी देख रहे हैं कि जीभ स्वच्छ हो गई तो शुद्धि का और शोभा का दोनों का साक्षी दर्पण को बनाया क्या सुंदर मैंने एकदम जो मनोविज्ञान है मानव लीला उस मानव लीला को बिल्कुल प्रत्यक्ष कर रहे जहाँ ईश्वर लीला है वहां ये सब बात नहीं जब कृष्ण को विधि है तो विधिमार्ग में ये बात नहीं है ईश्वर तो स्वयं निजान में पर पूर्ण निज आनंद विराजमान है उन्हें दूसरे की अपेक्षा नहीं है परंतु जहाँ मानव लीला है वहां पर पूरे समाज की प्रशंसा की भी कहीं अपेक्षा होती ही है और उस अपेक्षा को धारण करते माणिक कंकित कंकम कोशम संप्राप्तया इतने में ही वल कंकित चारों घोषा कुछ बालिकाएं आई और बालिकाएं के कंकित माणिक्य की, की बनी हुई जो कंघी है कंकित मन कंघी उस कंघी से कर पद्म कोशम जिन्होंने अपने हाथ में कंघी ले रखी है संप्राप्त या बलय कंकित चारुभूषाम और वे श्री श्याम सुंदर के केश जो है उन केशों को धीरे धीरे सवार रही है और जब सवारती है उस समय बलय कंकित कंकित चारुषाम जो कंघी है उसके संचालन के साथ ही साथ उनके उनसे भी सुंदर घोष हो रहा है उनके बंगल जो उन्होंने पहन रखे हैं हाथ में चूड़ी जो बच्चियों ने पहन रखी हैं उन बालिकाओ ने उनके चूड़ियों के अपूर्व घोष हो रहे हैं तो संप्राप्त आप बल वलय कंक चारो जहां पर कंकती के साथ में केशों के कंगी के विन्यास के साथ में उनके हाथ के कंगनों का अपूर्व झनत्कार हो रहा है मालिक के कंकतया कर पद्म कोशल जिन्होंने अपने हाथ हस्त कमलों में मालिक की, की कंकतया मैंने कंगी ले रखी है और जिनके हाथों की चूड़ियां अपूर् रूप से वलयन चुडियां वे अपूर् रूप से घोष कर रही है केश प्रसाद हासी भूताना और भूदान केश प्रसादन कर रही हैं और ये सब दासीगण भी अनबिसंधे हासी बिना कारण के ही फिटोली कर रही हैं हंस रही है कोई कारण नहीं है फिर भी आपस में चूहलबाजी करती हुई करती हुई, ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ये कैसा इसमें कैसे केश लग रहे हैं ऐसे बिना माने बिना माने माने कारण पूर्व योजना और अनबिंधि माने बिना कारण के भी श्री केश को जैसे ही विस्तृत किया जाता है जो भी शोभा आती है उसको देख करके हंसती है क्योंकि केश विन्यास के समय विभिन्न भंगिमाएं केश की आएंगे और प्रत्येक भंगिमा के साथ में ये परिराजमान हंसी बिना कारण के ही हंसी करती हुई विराजमान है ठिठोली कर रही है तो हासी भूतानना जिनके मुख हंस रहे हैं व्यथित काम पे कुमार दासी ऐसी उस कुमार दासी ने श्री श्याम के केश उनका संपादन किया है नक्तन तरम बसनमस्य निराश इसके बाद में श्री श्याम के जो बासी कपड़े हैं उन बासी कपड़ों कपड़ों को किसी ने बदलवाया के बासी कपड़े बदल दो नए कपड़े ये पहनो तो नक्तन तरम सी कपड़े उनको दूर करके निराश से कस्य उनको दूर किया और पे किसी ने सुंदर नए जो वस्त्र हैं उनको धारण किया शाम चंद्रण ने जो बागा पहन रखा है बगलबंदी पहन रखी है उसको हटा करके जो आपने कहीं पिछौरा धारण कर रखा है जो धोती धारण कर रखी है पिछौरा धोती पर उनको बदलवा करके दासी कोई विराजमान है कोई जो दासी बालक है वे वस्त्र परिवर्तन करा रहे और बंधन मथ मूर्धिम बबंधो एक सखा ने बड़ी सुंदर श्याम सुंदर के मस्तक के ऊपर पगड़ी बांधी है नई पगड़ी उसको बांधी है उध उनको बांधा है बार भी, फिर श्री प्रक्षसुंदर के चरण उनको जल से धोया है वार भी माने जल से जल से वारी माने जल वाल भी माने वादी शब्द संस्कृत में सदा बहुवचन में प्रयोग हुआ वादी शब्द जलवाची जो शब्द है वो जल और अग्नि ये बहुवचन में प्रयोग होती है ये संस्कृत की एक प्रवृत्ति है तो बाली मान ली जल से आपके चरण तो पादो प्रक्षालय बालवी अब हिम्र वास राधव फिर चरण जो है उनको तौलिया से पहचा है और पहुंच करके वास राधव दिन के प्रारंभ में इस तरह चरण पहुंच करके श्री ठाकुर को सुंदर किया है सुंदर वस्त धारण करके गोपा बभू अथ तर्णक मंडलाश्चूष एवं पय कर्ण मात्र आपद्यवाप तो विषेदु उस समय एक छोटे से बालक ने आकर के कृष्ण से कहा भैया कृष्ण दादा तेरे बिना गैया एक टपका दूध नहीं दे रही सारे गोप हैरान हो गए परंतु गोप प्रयास करके भी एक गैया को नहीं दो सके है गांव दोगधुम उधर दिया उधर दिया माने जो गैयाओं को धोने में बड़े कुशल है गो तो गैयाओं को धोने में बड़ा कुशल होता है कभी गैया इच्छा नहीं हो तब भी कोई ना कोई ट्रिक निकाल करके गैया के को धो लेता है कहता है एक जगह कान पकड़ ले गैया के कान पकड़ ले और दूसरा पट्टे धो दे। हमारी ये गई आई वो बेबे उछल जाती तो आता गुआ कि कान पकड़ तो हम कान पकड़ लेते वो लेता <laughs> कान नहीं पकड़ो तो कंट्रोल में नहीं है तो गुआबिया तो बड़ा चतुर होता है कैसे दूध दोहा जाएगा इसको भी वो अच्छी तरह से जान तो उधर दिया सारी योजनाएं और ट्रिक जानने वाले सारी जो चतुराई है गाय धोने की उसको जानने में परम कुशल होने पर भी वृथोद्यम आ सते सारे गोप भैया इस समय वृथा उद्यम वाले हो रहे हैं गोप उनकी चतुराई उनकी ट्रिक उनकी कुशलता चल नहीं रही है गोपा बबू अथ तर्णक मंडल आश्चर्य तो न तो गोप दूध पी रहे हैं और ऐसा भी नहीं है कि बछरा पी ले माने बछड़े उनका मंडल मंडप भी उनका समूह भी दूध पी सकने में समर्थ नहीं है ये नछड़े भी प्रतीक्षा देख रहे हैं तेरी ये एक क्षण के लिए भी चूसंत न पया बछ गायों के भूखे होने पर भी दूध नहीं चूस रहे हैं। मात्र आशा मन इन गैयाओं का इन गायों का वे एक कण मात्र भी दूध नहीं पी रहे हैं आप ही ने तो दिए आप अतो विषे और गैयाएं भी दुख पा रही हैं क्योंकि इस समय गैयाओं के थन तन रहे हैं जब तक धार नहीं काली जाएगी तब तक, तक गैया को चैन नहीं पड़ेगा तो गैयाएं भी दुखी है परन्तु तो फिर भी वे बच्छों को दूध नहीं पिला भैया जब तक तू तो नहीं आएगा तब तक दोहने का काम पूरा नहीं हो सकता है तो अतो अतो अद्य इसलिए ये सबके सब विषेदों माने दुखी हो रहे हैं चूशनते बछड़े दूध पी नहीं रहे हैं कलमात्र भी और आपत गैयाओं के एन बासन अत्यंत अत्यंत भरे हुए हैं तन रहे हैं गैया रही हैं, परंतु तो फिर भी दूध नहीं छोड़ रही हैं, पसरा नहीं रही दूध को छोड़ नहीं रही है तेरी प्रतीक्षा देख रही गावस तवा ध्वनि धृताशुर मृताक्ष हुआ भैया कन्हैया दादा गावस तवा ध्वनि धृताश्रु भ्रता वे गाय तेरे मार्ग की ओर ही बार बार मुड़ मुड़ करके तू जिस ओर से आ रहा है मंद भवन के मार्ग को ही देखती हैं तो गावा गावा उन्होंने अपनी आंखों को तेरे मार्ग के ऊपर ही लगा रखा है भूत अक्षुमा इनने आंखों में आंसू भरे रखे भुड़ा अशु भृत अक्षय हु नेत्रों में आंसू इनके भरे हुए लेहंते ये पसराई नहीं है धार के पहले गाय पसरा करके गौमूत्र करके अपने दूध को बिल्कुल ढीला छोड़ती है परंतु तो गाय पसराई नहीं रही है उसको कहते हैं पसरा तो गाय पसरा नहीं रही तो ये ये न नीति पसरा नहीं रही है प्रसरवंती का बिगड़ा हुआ है परसरा <laughs> माने वो पसरा नहीं रही है अपगता लेहते बछरा और अपगता बछड़े को भी दूर हटा रही हैं और उन बछड़ों को चाट नहीं रही है बछ गायों की प्रीति कृष्ण में ज्यादा है बछड़ों को छोड़ करके पहले कृष्ण को सुनती हैं कृष्ण को चाटती हैं फिर कृष्ण को चाट करके फिर अपने बछड़े को चाटती हैं ये गैयाओं का ब्रज का स्वभाव है पास में बछड़ा है परंतु पहले कृष्ण को चाटे तो नल्ले हंते बतसा बछड़े को भी नहीं चाट रही है हम बात ध्वनि ध्वनित दिग्वल इस समय हम वाह हम ध्वनि सारे दिशाओं में फैल रही है तो गैया की हम्बा ध्वनि बड़ी मंगल में होती है जितने भी आ, बुरी जो शक्तियां हैं इविल पावर उस सब को दूर करने वाली होती है गैया की हम्बा ध्वनि बड़ी मंगल में मानी गई है तो हम्बा ध्वनि दिगित बल्या हम्बा ध्वनि से दिशाओं का वलय वह दिशाओं का घेरा वह रहा है दरापि ये तनिक भी सहन करने में समर्थ नहीं हैं। है इत्ये इत्ये इसी प्रकार माने किसी बालक ने आकर के श्रीकृष्ण से कहा उपेत्य माने पास में आकर के के नीचे तो और किसी बालक ने पास में आकर के तो, जो छोटा बालक है गोपाल उस गोपाल ने आकर के श्री कृष्ण से कहा कृष्ण समय मात्र निजात दरहा से, सुधार से कही मैया उस समय कन्हैया को देख करके हंस रही है तो बेटा बड़ा भाई है है है या कि कि बिना तो गई इनको काम नहीं चलता इसलिए विचार करके बेटे की में की कुशलता कुशलता में कृष्ण का दर्शन करके माँ एकदम आनंदित हो रही है और आनंदित होकर जैसे माँ अपने बेटे की कुशलता का दर्शन करके हर्षित हो जाती है ऐसे ही वासल में माँ भी निज मात्र दर हास्य मा के हास्य माने मुख पर दर माने किचित हंसी छा गई है और सुधा और उस मंद मुस्कान के अमृत से कृष्ण का अभिषेक करते हुए स्वानंद संशु भी जो मुस्कान यशोदा की मुक्की उनके हृदय के आनंद का वर्णन करने वाली है असौ सुखयन मुस्कान के द्वारा कृष्ण का को सुख प्रदान कर रही हैं बेटा बेटा ऐसे आनंद तो तो करके करके हर्ष कह रही श्री है उस समय परम प्रसन्न हो रहे हैं और ये छैला है इसलिए मैया प्रशंसा कर रही है लाल भी कर रही है इसलिए बड़े ठाट के साथ में अपना पानदान खोल करके एक शखा जो है वो पानदान लेकर के खड़ा हुआ है बड़ी सुंदर जो भंगिमा है उस भंगिमा के साथ में ऐठ के साथ में अपनी छहला छैलापने को दिखाते हुए उसमें से एक पान निकाला पान लेकर के मुख में रख के गलगुआ में पान दबा करके आप चल रही है धीरे धीरे ऐस में शोभा को प्रकट करते हुए तांबूल रंजितम अलम कल पान को मुख में रख कर के उदस्था शाम सुंदर उस समय पठारे ये सांदर है। माने तीन वाक्यों में जाकर के यहां क्रिया आई है उदस्था यहां पर क्रिया तो जहां पर किसी एक पद्य में ही रस की निष्पत्ति हो जाए उसको कहते हैं मुक्तक जहां दो पद्यों में जाकर के रस की प्रतीति हो उसका नाम है युग्मक जहां तीन पद्यों में जाकर के वाक्य पूरा हो और रस की प्रतीति हो उसका नाम है सांधानिक जहां चार वाक्यों में जाकर के एक वाक्य पूरा हो और रस की प्रतीति हो उसका नाम है कलापक और जहां पांच या पांच से अधिक कितने भी हो एक सौ आठ हो दस हजार हो, हो कितने भी पंद्रह जितने भी हैं पद उनके बाद में बाकी की पूर्ति हो उसका नाम है कुलक पंच भी कुलकम एक, एक भी कुलकम पंचदश भी कुलकम एक विशत भी कुलकम इस तरह से किसी भी तरह से वो हो सकता है तो यहां पर ये सांधानिक जो है छंद का भेद प्रकट किया गया है अब श्री यशोदा जी कृष्ण को और श्री बलदाऊ को इन दोनों को जैसे शिक्षा प्रदान करेंगे उस लीला का आगे आय करेंगे ये, ये। शुण्डावन बिहारी लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय निताय गौर हरि जय श्राधेश